शिव पुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं मुने यों कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिव लोक को चले मार्ग में वे मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे व्यास जी इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिव लोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी की सभा का दर्शन किया वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था उनके दस बुझाएँ थी पांच मुख और तीन नेत्र थे गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आवरण से विभूषित थे वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम तथा तो हीरों के हारों से वह सजाई गई थी अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी उसमें मड़ियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी शंकर की इच्छा से उसमें पद्मराग मढ़ी जड़ी हुई थी जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी वह श्यमंतक मढ़ी की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी उसमें चारों ओर इंद्रनील मढ़ी के खंभे लगे थे जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे जिससे वह मन को मोह मोहे लेती थी वह भली भारतीय संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुषित थी एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह वा सभा बहुत से किंकरों से खजा खज भरी हुई थी उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने लिखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था देवी पार्वती ने उन्हें सुहासिष ताम्बुल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे शिवगण हाथ में श्वेत चमड़ लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति बस सिर झुकाकर उनके स्तभन में लगे थे वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक सर्वव्यापी निर्विकल्प निराकार स्वेच्छानुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रही अजन्मा आद्य माया के अधीश्वर प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर थर्वसमर्थ परिपूर्णतम और समता युक्त हैं ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर कर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे विविध प्रकार से करके अंत में वे बोले